पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल की यारानी हैं पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल की यारानी हैं इस मंजिल पर मिलने वाले इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल के यार हैं नजरों के शोक नजराने ठों के गर्म पैमाने नजरों के शोख नजराने होठों के गर्म पैमाने है आज अपनी महफिल में कल क्या हो कोई क्या जाने नजरों के शोख नजराने आने के गर्म पैमाने है आज अपनी महफिल में कल क्या हो कोई क्या जाने ये पल खुशी की जन्नत है इस पल में जील दीवानी आए ये पल खुशी की जन्नत है इस पल में जील दीवानी आज की खुशियाँ एक हकीकत आज की खुशिया एक हकीकत पल की खुशियाँ अफसाने हैं पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल की यार हैं नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि मैं यात्रा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं और शायद उसका मोटिवेशन ये था क्योंकि मैं उस वक्त मैंने हाल ही में एक यात्रा की थी और उस यात्रा में बहुत से अनुभव हुए और वो एक मतलब वो एक ट्रैवल जो था तो उसने मेरे मन में एक ट्रैवल के बारे में बहुत से सवाल जगाए मैं आपके साथ आ, कोई विवरण तो शायद नहीं साझा करूंगा मगर मुझको लगता है कि मैं अपने मन में उठने वाले सवालों को और जो बातें जो दिमाग में आई वो आपको आपके साथ साझा करने जा रहा हूं और आज देखिए मैं पिछले कई हफ्तों से लगातार शायद आपके साथ यही साझा कर रहा हूं कि मेरे कुछ सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप भी उन सवालों के बारे में सोचें और अगर हो सके तो मुझे बताएं नहीं तो कम से कम किसी और को अपने विचारों से डेफिनेटली अवगत कराएं क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं हैं ये सवाल हर एक के मन में उठते हैं होता ये है कि कभी तो हम उनके जवाब ढूंढ लेते हैं और कभी नहीं भी ढूंढ पाते हैं तो चलिए साहब बात शुरू करते हैं बात आती है यात्राओं की आखिरकार यात्रा हम करते क्यों हैं आप कहेंगे ये क्या सवाल हुआ अरे भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मगर नहीं मेरा इसमें ख्याल ये है कि हम यात्रा करते हैं एक समय से दूसरे समय में जाने के लिए हम जिस जगह पर भी जाते हैं हम वहां पर एक नए समय को पाने के लिए जाते हैं आप पूछेंगे ये क्यों हाँ हाँ कुछ लोग तो समझ गए मेरी बात को मगर मैं तब भी इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हम अपने कार्यस्थल से यानी जहां पर हम काम करने के लिए होते हैं वहां से अपने घर जाते हैं घर मतलब माता पिता के पास जिस जगह को हम अपना घर कहते हैं जब हम वहां जाते हैं तो हम एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा रहे हैं बल्कि एक वक्त से दूसरे वक्त में जा रहे हैं हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छा कहा हम एक स्पेस से निकल के दूसरी स्पेस में पहुंच रहे हैं जिसको कि हम शायद कंफर्ट स्पेस कहना चाहें तो घर तो मतलब वही हुआ ना जहां पर कंफर्ट स्पेस हो जहां पर जाकर आपको लगे कि वो आपकी जगह है मैं अभी आपको यहां पर एक उदाहरण दूं हमारे एक मित्र हैं मतलब मित्र है लड़की है वो और उनका विवाह हुआ पिछले कुछ वर्षों पहले बच्चा है एक छोटा सा तो उन्होंने मुझे एक दिन सूचित किया कि साहब मैं अपनी माताजी के घर जा रही हूँ बड़ी अच्छी बात है भाई जाइए और उनको मेरा भी नमस्कार कहिएगा उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे फिर एक सूचना भेजी कि मैं वापस जा रही हूँ और वापस जाते हुए मुझे इतना बुरा लग रहा है जितना बुरा कि मुझे घर से हॉस्टल जाते समय लगता था अब साहब सवाल यह है कि वो वापस कहां जा रही हैं? वो वापस अपने घर में जा रही हैं। वो घर जो कि उनका अपना है जहां पर उनके पति बच्चे और उनका अपना साम्राज्य चलता है ऐसा कहना चाहिए तो वो वहां जा रही हैं और उनको लग रहा है कि वो हॉस्टल जा रही हैं। ऐसा क्यों है साहब तो इसी बात ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया तो मैंने उनको लिखा कि भाई आप तो ऐसे जा रही है आप, आपको क्यों परेशानी हो रही है उन्होंने कहा कि नहीं मुझे परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं कंफर्ट स्पेस छोड़कर जा रही हूं मैं अब एक ऐसी जगह जा रही हूं जहां पर कि मुझे अपने निर्णय खुद करने पड़ेंगे अपने लिए खुशियां खुद से ढूंढनी पड़ेंगी शायद माता के घर में आकर या पिताजी के घर में आकर खुशियां ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता खुशियां वहीं के वहीं मिल जाती हैं और खुशियां मुझे भी नहीं बनानी पड़ती खुशियां तो कोई बना देता है मेरे लिए और मैं वहां रहता हूं साहब ये यात्रा का एक एक विचार है मगर ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के बारे में है मैंने जब आपसे बात शुरू की थी उस वक्त मेरा उद्देश्य कहने का ये था कि पहुंचने से ज्यादा मजा आता है उस एंटीसिपेशन में पहुंचने के एंटीसिपेशन में और मैं आपको सच बताऊ मैंने बहुत पहले बचपन में कभी या बचपन तो नहीं कहना चाहिए युवावस्था में ही पढ़ा क्योंकि उतनी अंग्रेजी तो बचपन में पढ़ने का मौका नहीं ही मिला था उसमें पढ़ा ट्रेवलिंग होपफुली इज मच बेटर रीचिंग द डेस्टिनेशन आपको याद होगा मैंने बीच में पहले भी एक आध बार बारे में जिक्र किया है।, सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ शायद मुझे ऐसा लगता है मेरे मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूं अपने बाकी आप अपने बारे में खुद सोच सकते हैं या बता सकते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि मैं इस जगह से यानी कि जहां हूं अभी वहां से किसी बेहतर जगह जा रहा हूं आई डों वास्तव में बेहतर है या नहीं है बट देर इज ऑलवेज ए होप ट्रेवलिंग होपफुली है मेरा हमेशा जब भी ट्रैवल करता हूं तो मुझे हमेशा उस ट्रैवल में एक होप नजर आती है देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अभी जहां हूं वो बुरा है नहीं बुरा नहीं मगर उससे बेहतर अगर अच्छा भी है तो अच्छे से बेहतर भी तो कुछ हो सकता है और मैं अच्छे से बेहतर की बात जब करता हूं तो मेरे लिए क्या होता है परिवर्तन हमेशा बेहतर होता है यानी कि मुझे मेरा एक अपने बारे में आपको बता दूं कि मेरा एक पक्का विचार ये है कि कोई भी परिवर्तन आपके लिए कोई नया द्वार नई राह नई खिड़की खोलता है और साहब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको शायद पहले भी बोला होगा कि मेरा मन जो है वो यायावर है मुझे यात्राओं में बहुत मजा आता है और यात्रा करने का मैंने आपको जैसा भी बताया कि यात्रा हमेशा एक होप के साथ होती है और मुझे परिवर्तनों से कोई डर नहीं लगता देखिए एक हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ते थे तो एक कॉन्सेप्ट होता था फियर ऑफ चेंज और आजकल तो आधुनिक मैनेजमेंट की थियोरीज में चेंज मैनेजमेंट और ये सब बहुत से नए नए टॉपिक नए नए सब्जेक्ट आ गए हैं और चेंज के बारे में बहुत बातें होती हैं मगर चेंज के लिए जो एक सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि चेंज इज ऑलवेज फीयर नहीं सा मेरे लिए चेंज कभी भी फियरसम नहीं रहा है मैं तो आपको बता सकता हूं कि चेंज फियरसम होता क्यों है बिकॉज़ यू डोंट नो आपको पता ही नहीं होता कि चेंज के दूसरी तरफ है क्या चेंज एक ऐसी दीवार होती है कि जिसे जब तक पार ना किया जाए तब तक उस पार है क्या पता नहीं वो एक किसी कवि ने लिखा है ना इस पार प्रिय तुम हो मधु हो मधु है उस पार न जाने क्या होगा साहब मैं आपको बताऊं मुझे लगता है कि अगर इस पार प्रिय है और मधु है तो उस पार दो प्रिय होंगी और मधु का कुछ मिठाई बनी हुई होगी तो साहब मैं उन लोगों में से हूं शायद आप कह सकते हैं कि मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूं तो जो कि हमेशा उस तरफ एक प्रकाशित रास्ता प्रकाशित जगह देखता है हो सकता है मैं उससे इनकार नहीं करूंगा मगर आपको यह बताना चाहता हूं कि में, अगर है, तो ट्रैवल बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग बहुत मजा आता है उस यात्रा में मैं मैंने बहुत सी यात्राएं की हैं और आपको बताता हूं कि हमेशा ही ऐसा मौका रहा है कि जब यात्रा करने का अवसर कभी टिकट लेकर कभी ज्यादा पैसे खर्चे करके कभी कम पैसे खर्चे करके कभी यात्रा के दौरान फिजिकल शारीरिक तकलीफें भी हुईं आपको बताता हूँ कि अब कई बार ऐसा मैं अक्सर नहीं कहना चाहता कई बार ऐसा हुआ है बनारस से पटना की यात्रा करते समय मुगलसराय स्टेशन पे आके ट्रेन पकड़नी होती थी अब साहब वो ट्रेन कब पकड़नी होती थी ट्रेन पकड़नी होती थी रात में एक या दो बजे तो अब घर से तो चल देते थे दस बजे ग्यारह बजे ऐसे और मुगल सराय पहुंच जाते थे अब पता चला साहब ट्रेन देखिए आज का जमाना नहीं है ना उस जमाने में हालांकि कहा जाता था कि ट्रेनें समय पर चलनी चाहिए मगर चलती लेट थी अरे आज भी लेट चलती है यार मगर उस जमाने में और भी लेट चलती थी और उतनी पक्की सूचना भी नहीं मिलती थी पता चला आप स्टेशन पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद अब आपने क्या किया आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए क्योंकि सब बेंचे तो भरी है। अब नींद भी आ रही है तो भैया बहुत बार ऐसा हुआ है कि अखबार लिया वहीं जमीन पे बिछाया और उसी पर सो गए सो गए मतलब ऐसे नहीं कि सो गए लेट गए वो हमारे यहां बनारस में लेट जाने को सो जाना बोलते हैं तो साहब वो सो गए और भैया सो गए और पड़े रहे देखते रहे इधर उधर तो अब साहब जब आप पड़े हुए हैं लेटे हुए हैं हो सकता है कभी कभार आंख झपक भी जाती हो तो अक्सर ऐसा हुआ है कि आंख झपक गई पता चला जो गाड़ी जिस पे जाना था वो गाड़ी निकल गई मगर खैर मुगल पटना बहुत गाड़ियां जाती थी एक निकल भी गई तो दूसरी एक आध घंटे बाद आ जाती थी अब साहब हम चले जाते थे उससे खैर तो ऐसी भी यात्राएं की है एक यात्रा ऐसी भी की है जिसमें कि साहब जेब में पैसे बहुत कम थे और जितने पैसे थे वो सब टिकट में लगा दिए अब साहब क्या है कि चल रहे हैं भैया और साहब लखनऊ स्टेशन पे पहुंची गाड़ी हम आ रहे थे कहाँ मुरादाबाद या रामपुर से आ रहे थे और बनारस जा रहे थे और साहब रात में आठ नौ बजे का टाइम था खाना वाना कुछ था नहीं लखनऊ स्टेशन पर पहुँची और साहब वहाँ पर जो था वो इस्टेसन पर ऑमलेट की महक भरी हुई खुशबू हम तो उसको कहेंगे महक तो नहीं कहेंगे अब साहब वो महक है और वो खुशबू फैली हुई है हमारे डिब्बे एक सामने साहब ऑमलेट बना रहे हैं हैं बेच रहे हैं। अब पैसे ही नहीं क्या करें तो साहब हमारे साथ में कोई साहब थे वो उतर रहे थे वहां पर हमने उनसे कहा देखिए ऐसा है कि आपको घर जाने के लिए जितने पैसे लगे उतने आप ले लीजिये बाकी आप हमको दे दीजिए हम बोले क्या करेंगे भाई हमारे पास चार पांच रुपए बचेंगे हमने कहा रे भाई यार चार पाँच रुपए ही दे दीजिए आप तो उन्होंने दे दिए साहब चार पांच रुपए और मतलब थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुए कि यार ये चार पांच रुपए क्यों मांग रहे हैं हमने भैया उतर के सीधे उसके पास जाके कहा कि भैया ऑमलेट है कितने का उसने कुछ बताया दो रुपए ढाई रुपए वट एवर हमने कहा भैया दो ऑमलेट दो तो एक को खिलाया एक खुद खाया तो ऐसी भी यात्रा की है क्योंकि अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उस वक्त की हालत आज भी है नहीं मगर आज भी कहीं कहीं आपका मन ललच जाता है और उस यात्रा के दौरान खाने का जो मजा है ना वो साहब पूछिए मत अब देखिए ये तो रेल की यात्रा थी अभी पिछले दिनों हम हवाई जहाज की यात्रा में गए अब साहब एयरपोर्ट पर आपको आप सच पूछिए अब आपको सभी को पता होगा एयरपोर्ट पर चीजों के दाम नाप शनाप है मुझे नहीं मालूम कि कोई ऐसी एजेंसी भी है क्या कि जो भैया उनके दामों पे कहीं कंट्रोल कर सके यार साठ रुपए का समोसा भैया रुपए का समोसा कौन से से लॉजिक होता है हमें तो समझ नहीं आता सौ रुपए पानी की बोतल एक सौ दस रुपए की कॉफी कितना एक सौ अस्सी रुपए का उपमा यार ये कौन सा कौन सा लॉजिक है किस रेट पर लगाया जा रहा है हमें तो नहीं समझ में आता अब साहब मगर होता क्या है कि जब आप वहां एयरपोर्ट पे पहुंचते घर से पूरा भकोस के चले मतलब ना मतलब आप समझते हैं ठोस ठोस के भर लिया कि भैया कहीं ऐसा ना होगी रस्ते में भूख लगाए मगर जब आप एयरपोर्ट पहुंचते तो पहली चीज होती है भैया क्या है क्या बिक क्या रहा है यह देखें क्योंकि आप पेट में तो जगह है नहीं मगर जबान पे जगह है कभी आपका मन समोसे पे ललचता है कभी कॉफी पीने का मन करता है कभी पता चला वो पेस्ट्री दिखाई पड़ रही है सैंडविच दिखाई पड़ रहा है उस पर मन ललच रहा है अब सब होता है ये तो नहीं मैं खाने पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा मगर आपको बताऊंगा कि यात्रा के दौरान यह भी एक बात है अच्छा तो अब मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूं कि यात्रा करते समय जो आशा अपेक्षा रहती है उसकी वजह क्या है क्यों रहती है यह आशा अपेक्षा मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम कभी भी यात्रा करते समय यह नहीं कह रहे कि हम बुरी जगह से अच्छी जगह जा रहे हैं हम केवल परिवर्तन कर रहे हैं तो साहब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे परिवर्तन से डर नहीं लगता और मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर एक मन में जैसे कि मेरे मन में है एक एक बोरियत होती है मैं ये नहीं कहता देखिए उम्र तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए मुझे बोरियत है मैं हमेशा से यानी जब आज आज बूढ़ा हूं ना भाई कभी तो जवान भी था तो जब जवान था युवा था उस जमाने से मुझे बहुत जल्दी किसी भी चीज से मन भर जाता है लगने लगता है कि यार इससे कुछ परिवर्तन होना चाहिए देखिए मैं अपने कुछ मित्रों के आंखों में शरारत देख रहा हूं नहीं भैया घर में सब ठीक है कुछ मन वहां घर वाली बात नहीं कर रहा जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं उपन्यास पढ़ रहा होता हूँ उपन्यास पढ़ते पढ़ते कभी कभी मन करता है तो उपन्यास छूट जाता है रख देता हूं किनारे क्यों क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये बहुत हो गया अब कुछ और पढ़ते हैं। तो आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं एक ही समय में चार या पांच उपन्यास पढ़ता रहता हूं क्यों क्योंकि मेरा आ, मेरे अंदर का जो यावर है वो जगह बदलना चाहता है तो इसी तरह से मुझे लगता है कि हम सभी लोग कभी ना कभी बोर हो जाते हैं। तो साहब उसमें जगह बदलने और यात्रा करने की बात आ जाती है उसके बाद यात्रा में एक और बहुत ही मनोरंजक चीज होती है और वो होता है पीपल वॉचिंग पीपल वॉचिंग मतलब क्या है मेरे हिसाब से मैं तो पीपल वॉचिंग में सिर्फ ये करता हूं कि मैं अक्सर कहीं पर भी शांति से बैठ करके और लोगों को देखना पसंद करता और अपने मन में उनके संबंध एक दूसरे से क्या होंगे और उनकी कहानियां क्या होंगी एक दूसरे के साथ वो बनाने की कोशिश करता हूं मजा आता है साथ आपको सच बता रहा हूं ये मजा उपन्यास पढ़ने में नहीं आता मगर उपन्यास पढ़ने के कारण ये मजा आता है क्योंकि उपन्यास में जो कहानियां होती है ना लगभग वैसी कहानियां आप बनाने लग जाते हाँ बनाते हैं बनाते कभी कभी आपको किसी सुंदर स्त्री के साथ में एक साधारण सा दिखने वाला दिखाई पड़ता है कभी कोई महिला अपने दो तीन बच्चों को लेकर जाती दिखाई पड़ती है यह अक्सर आजकल तो चुकी हवाई यात्राएं ज्यादा होती हैं इसलिए एयरपोर्ट पर आपको ऐसा बहुत नजर आता है कोई महिला बहुत ही बनी ठनी नजर आती है कोई सज्जन सूट बूट पहने नजर आते हैं कोई साहब जो है वो किसी उनकी नजर जो है वो किताब से हटती ही नहीं और कोई साहब होते हैं जो फोन पर पर ही लगे लगे होते हैं हैं मैंने अक्सर देखा है कि फोन फोन हुए साहब जो जो वो उस साइड वाले यानी सुन रहा होगा उसको ऐसा डांट रहे हैं जैसे कि वो आदमी सामने खड़ा हो और मुझे लगता है कि अगर वो उनके सामने खड़ा होता तो शायद इनकी हिम्मत ना होती उतना बोलने की मगर वो चूंकि सामने है नहीं तो अपने मन मर्जी बोले चले जा रहे थे मगर मैंने सुना है कि वो ना ना ये नहीं अरे भाई थोड़ा तो कम करिए ऐसा करके या थोड़ा बढ़ाइए मुझे ये नहीं याद है कि बढ़ा रहे थे या कम कर रहे थे मगर वो कुछ बातें इस तरह की कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे सामने बैठा हुआ आदमी है और वो उससे भाव कर रहे हैं सॉरी अब साहब कभी कभी यात्रा में आपको विचित्र लोगों से मिलने के अनुभव हो जाते हैं। मैं आपको अपना एक बहुत ही प्यारा अनुभव सुनाना चाहता हूं मेरे मेरे पिताजी को भी यात्राएं बहुत पसंद मुझे याद है मेरी माताजी की तो वो अंतिम यात्रा थी बनारस से हवाई जहाज में बैठे और साहब हम लोग बम्बई आ रहे थे रास्ते में हुआ क्या कि हम हम लोगों को जो सीटें मिली वो इस तरह की मिली कि मेरी पत्नी मेरी माताजी और मैं एक जगह बैठे और पिताजी एक बगल वाली मतलब थोड़ा दूसरी रो में बैठे हुए तो साहब जब हम लोग पिताजी की बात करने की आदत हम तीन लोग तो आपस में शायद चुपचाप बैठे थे क्योंकि माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो बहुत उदास सी थी क्योंकि बनारस छोड़ करके बंबई जा रही थी और पता नहीं क्यों उनको मेरे को लगता है कि शायद उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि ये उनकी अंतिम यात्रा है मगर खैर तो इस नाते से हम तीनों लोग चुपचाप बैठे बैठे थे थे थे पिताजी अपने बगल में जो बैठे थे, उनके साथ बातचीत करने लगे क्या बात कर कर रहे थे? ये तो हमें पता नहीं मगर उन्होंने बातें शुरू दी यानी हवाई जहाज उड़ा नहीं और उसके पहले ही से उनकी बातें शुरू हो गई जब हम लोग बंबई में उतरे तो पिताजी ने उनका परिचय कराया उन्होंने कहा यह कमांडर फलाने और साहब वो पता चला नेवी के डॉक्टर थे बड़े पद पर थे और उन्होंने कहा कि साहब मैं में में फलाने कुलाबा में कोई अस्पताल है वहां पर पर और आप माता जी को लेकर के परसों पर आइए मैं आपको वहां मिलूंगा साहब हम लोग तो सिविलियन आदमी हैं ना तो हमें इन क्या बोलते हैं फौजी लोगों के पद और उसका ज्यादा अंदाजा नहीं होता है कि वो कितने बड़े अफसर थे हम लोग साहब जो टाइम तय हुआ था उस टाइम के शायद दस पंद्रह मिनट के बाद वहां पहुंच पाए क्योंकि टैक्सी लेकर सायन से वहां जाना था तो पूरा पहुंचे साहब वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो उस अस्पताल के गेट पर हसब मामूल रोका गया हम लोगों ने बताया कि साहब हम फलाने से मिलने के लिए आए हैं उस आदमी ने किसी को फोन किया और इतने में सामने मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल से से चलता हुआ एक बंदा अस्पताल के अंदर से आया मतलब वो सफेद जूते पूते ये सब पहने हुए वो कुछ उनका मिलिट्री पुलिस या क्या था जो भी था वो आया और उसने कहा कि साहब अपनी गाड़ी आप हमारे पीछे पीछे लेकर चलिए हम लोग अस्पताल में गए अंदर वो डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने उनके साथ में दो तीन लोग और थे उन्होंने हम लोगों को बैठाया और माताजी का जो टेस्ट वगैरह था उसके लिए ले गए और एक दो घंटे में उन्होंने जो भी टेस्ट वेस्ट करना था कर दिया और उसके बाद बता दिया कि अब जो है आप इनको यहाँ हमने देख लिया है और इसका स्पेशलिस्ट उन्होंने बताया कहीं आई थिंक उसी साइन के आगे कहीं पर कोई जगह थी वहां उन्होंने बताया कि वो वहां पर है बैठते हैं उस मिलिट्री हॉस्पिटल में और साहब आप वहां जाकर उनको दिखाइएगा और मैंने उनसे बात कर लिया है वगैरह वगैरह उसके बाद हम लोग उन पर निर्भर हो गए डिपेंडेंट हो गए माताजी का चूंकि जीवन नहीं था तो वो लंबा समय तो नहीं जी परंतु जितना भी समय जी मैं आपसे ये बता सकता हूं कि उस डॉक्टर की मदद से उनको कम से कम तकलीफ जो थी वो कम हो गई तो साहब एक ऐसा विचित्र अनुभव कि जहां पर और उसके बाद हम उन डॉक्टर साहब से शायद ही एक दो बार और मिले होंगे वो जमाने की भीड़ में कहा गुम हो गए हमें नहीं मालूम शायद हमारी ही कमी थी क्योंकि हम भी थोड़ा ढीले ढाले आदमी है ये संबंध बनाए रखने के मामले में और वो डॉक्टर साहब तो खैर बड़े आदमी थे ही तो इस तरह से इसी प्रकार से हमको यात्रा के दौरान अजीबोगरीब लोग मिले मुझको याद है कि एक बार मेरा सामान ब्राजील से आ रहा था और मैं क्योंकि मुझे वो कुछ छुट्टियां बिताने का समय होता है कि वो छुट्टियां बितानी थी तो सामान आया बम्बई में यहाँ से फोन गया कि साहब कस्टम से आकर अपना सामान छुड़ाइए वो सामान मतलब वो जो शिप के जरिए आता है तो साहब हम यहाँ आ रहे थे और काफी परेशान हाल क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कैसे होगा ये पता नहीं था एक मित्र है हमारे उन्होंने कहा कि हम आपके आपके साथ वहां चलेंगे कस्टम हाउस वगैरह तो साहब हम बनारस से बैठे और हवाई जहाज में यहाँ पर आ रहे थे जब हम बनारस से बैठे उस जमाने में साहब हम इतने मोटे हुआ करते थे कि वो जो बेल्ट थी वो हमारे पूरी नहीं पड़ती थी तो हमें एक्स्ट्रा बेल्ट लेनी पड़ती थी साहब हम एक्स्ट्रा बेल्ट वेट लेकर बैठे और वो शायद इंडियन एयरलाइंस का जहाज था उन्होंने हमको भोजन भी दिया अब साहब होता ये था कि भोजन नॉर्मली मैं चूंकि अपनी पत्नी के साथ चलता था तो भोजन में उनकी ट्रे में रखता था क्योंकि मेरा मोटापा इतना था कि मेरी ट्रे तो खुल ही नहीं पाती थी अब साहब इस बार तो वो थी नहीं आप विश्वास करिए मेरे मतलब मेरी एक को पैसेंजर जो बगल में बैठी थी उन्होंने कहा कि आप ये ट्रे मुझको दे दीजिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने पत्नी का स्थान ले लिया परंतु उतनी ही मदद उन्होंने की और साहब फिर मैंने खैर उस ट्रे में से खाया जो भी था उसके बाद उनसे कुछ बातचीत हुई उन्होंने मुझसे कहा ठीक है आप फिक्र मत करिए मेरी गाड़ी आएगी और मुझे कोलाबा जाना है तो मैं आपको रास्ते में छोड़ती हुई चली जाऊंगी तो बड़ी अच्छी बात है अब पूरी बात इसको इतना लंबा क्या खींचूं इतना ही बता दूं कि वो कोई डॉन थी और उनके साथ में दो तीन पिस्तौलधारी मिले जब एयरपोर्ट पर वो उतरी तो और साहब उन्होंने बाकायदा हमको अपनी वो एक एसयूवी गाड़ी थी उसमें बैठाया और वहां छोड़ा और साहब मतलब फिर तो वो गायब हो गई हम भी मतलब उनके पिस्तौलधारी देखने के बाद हम भी थोड़ा घबरा से गए थे तो ये हो गया ऐसे ऐसे बहुत से अनुभव हैं उनकी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी आज के लिए तो यही पर बात समाप्त करेंगे मगर हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे साहब यात्रा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है मेरे लिए मैं हमेशा यात्रा के लिए उत्सुक रहता हूं। मैं अक्सर बैंक में भी जब नौकरी करता था उस जमाने में कहता था कि भाई कहीं बाहर जाने का काम हो तो मैं जरूर करूंगा और मैं चाहता भी था मगर इतफाक साहब देखिए किस्मत होती है ना कि वो शक्कर खोरे को शक्कर देता है मगर मूजी को टक्करी देता है तो यानी मैं तो मूजी था तो मुझे टक्करी मिली यानी जब भी मैं जाने की बात करता था तो मैं नहीं जा पाता था मेरे साथ ही कोई ना कोई जरूर चले जाते थे अब साहब क्या करें नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए मगर उसका बदला भगवान ने मुझको ये दिया शायद कि रिटायर होने के बाद मुझे बहुत यात्रा करने का अवसर मिला तो चलिए साहब बैंक ने ना दिया ना सही अपने खर्चे पर तो यात्राएं कर ही ली हाँ, यात्राएं की मजा आया बहुत अच्छा लगा और आपसे उस बारे में बातें भी कर रहा हूं तो यही कह सकता हूं कि मगर यात्रा में जो भी मिलते हैं ना लोग वो बहुत क्षणिक होते हैं और मगर वो जितनी देर भी रहते हैं साथ उतनी देर तो बहुत अच्छा लगता है आ, मैं आपसे आप एक ही बात कहूंगा साहब मैंने एक सीरियल हुआ करता था बहुत जमाने पहले आता था जिसमें ट्रेन यात्रा का जिक्र था हमारा शायद मुझे लगता है ओम पुरी साहब उसमें हुआ करते थे ये दूरदर्शन के जमाने की बात है साहब उसको जरूर देखिए मैं मुझे उस, उन लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया है मगर मैं आपसे बता रहा हूँ मैं जो बातें कह रहा हूं ना उसका कुछ हिस्सा आपको वहां भी देखने को मिलेगा सॉरी तो इसके साथ ही आज की बात समाप्त करता हूं और हाँ आपको यह बताऊ कि अभी हाल फिलहाल में मुझे कुछ बहुत ही दिलचस्प लोगों से मिलने का मौका मिला है मैं अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते में आपसे उन दिलचस्प लोगों की बातें बताऊंगा नाम डेफिनेटली नहीं लूंगा क्योंकि मैं नाम लेकर के कुछ लोगों से डांट खा चुका तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार आपने अपना समय दिया इतना समय मेरे साथ बिताया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि साहब अगले हफ्ते मिलिए और यात्राओं के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो भाई मुझसे कहिए या किसी से भी कहिए मगर कहते जरूर रहिए यार बातें करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम बातें नहीं करेंगे ना तो बातें बंद हो जाएंगी और बातें बंद हो जाना बहुत बड़े सन्नाटे को जन्म देता है वो सन्नाटे से बचना है। नमस्कार। हर खुशी कुछ देर की मेहमान है पूरा कर ले दिल में जो अरमान है हर खुशी कुछ देर की मेहमान है पूरा कर ले दिल में जो अरमान है जिंदगी एक तेज तूफ़ान है इसका जो पीछा करे नादान है गुमशुदा खुशियों पे आहे गुमशुदा गुमशुदा खुशियों पे क्यों हैरान है वक्त लौटे इसका कब मकान है झूम जब तक झूम झूम जब तक